पातंजल योग प्रदीप समाधिपात सूत्र अठारह सूक्ष्मता और आनंद के तारतम्य से इस चंद्रलोक सोमलोक अथवा स्वर्गलोक को भी कई अवान्तर भेदों में विभक्त किया गया है जैसा कि हमने सट दर्शन समन्वय प्रकरण चार में तत्व समास की सूत्र चार एवं अट्ठारह की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया है किंतु इन सूक्ष्म लोकों में पहुँच जाना कैवल अर्थात वास्तविक मुक्ति नहीं है यथा न विशेष गतिर गतिर्ष्क्रिय विशेष गति का प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप में निष्क्रिय है संयोगास् वियोगांता न देशादि लाभोपि। संयोग वियोगांत है इसलिए किसी देश विशेष चंद्रलोक के अंतर्गत किसी सूक्ष्म लोक का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है आब्रह्म भूणान लोका पुनरावर्ति नो अर्जुन मांपेत्यत कौनते युनर्जन्म न विद्यते हे अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं किंतु हे कुंती पुत्र मुझको शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है इसलिए वास्तव में ये भी बंधन रूप ही हैं कपिल मुनि ने तत्व समास के सूत्र 19 में इन लोगों की प्राप्ति को दाक्षणिक बंध कहा है जो सूक्ष्म शरीर और तन्मात्राओं तक सूक्ष्म विषयों में आसक्ति के कारण होता है मनुष्य के मर्दलोक की अपेक्षा तो ये लोग अमर कहलाते हैं और मनुष्य के बंधनों की अपेक्षा इनकी प्राप्ति मुक्ति कही जा सकती है किंतु यह मुक्ति पुनरावर्तनी रूप ही है जो निवृत्ति मार्ग वालों के लिए है एक लंबे समय तक इन लोगों के सूक्ष्म आनंद को भोगकर पिछली भूमि में प्राप्त की हुई योग्यता को लिए हुए ये योगी मनुष्यलोक में ऊंची श्रेणी के योगियों में जन्म लेते हैं जिससे आत्मस्थिति प्राप्ति के लिए यत्न कर सके आनंदानुगत समाधि इसमें अहंकार का साक्षात्कार होता है यह अहंकार का साक्षात्कार अन्य सूक्ष्म विषयों जैसा नहीं होता है क्योंकि अहंकार तन्मात्राओं तक सारे सूक्ष्म विषयों और उनको विषय करने वाली ज्ञानेन्द्रियों का स्वयं उपादान कारण है अहंकार दूसरा विषम परिणाम है जिसमें सत्व की बाहुल्यता है और सत्व गुण में ही आनंद सुख है इसलिए इस भूमि में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म विषयों से परे अहम अश्मी ब्रित्ति द्वारा केवल अहंकार के आनंद का ही अनुभव होता है जैसा कि गीता में बतलाया गया है सुखम आत्यंतिक बुद्धिग्राह्य मतीद्रिम वेत्ती यति तत्व यम लब्वा चापरम लाभ मनते निकक तत यस्थित न दुखे न गुरु जिस अवस्था में योगी उस परम सुख को जानता है जो बुद्धि से ही ग्रहण किया जाता है न कि इंद्रियों से और न उसमें स्थित हुआ तत्व से फिसलता है जिस आनंद को प्राप्त कर योगी उससे बढ़कर अधिक और कोई लाभ नहीं समझता है और जिस अवस्था में स्थित योगी महान दुख से भी कभी विचलित नहीं होता उस दुखों के मेल से अलग अवस्था को योग नाम वाला जाने किंतु इस आनंदानुगत भूमि में भी आसक्त न होना चाहिए जो योगी इस आनंदानुगत भूमि को ही स्वरूप अवस्थिति समझकर इसी में आसक्त रहते हैं और आगे आत्मसाक्षात्कार करने का यत्न नहीं करते वे शरीरांत होने पर विदेह शरीर रहित अवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति को प्राप्त किए हुए इसी आनंद को भोगते रहते हैं यह विदेहावस्था विचारानुगत भूमि में बतलाए हुए ब्रह्मलोक पर्यंत सूक्ष्म लोकों से अधिक सूक्ष्म अधिक आनंद और अधिक अवधि वाली है किंतु यह भी बंधन रूप ही है कैवल्य अर्थात वास्तविक मुक्ति नहीं यथा नानंदाभिव्यक्तिर्मुक्तिधर्मत्वात्थ आनंद का प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है क्योंकि वह आत्मा का धर्म नहीं है किंतु अंतकरण का धर्म है